अग्निजवाला लेखक मनोज पांडे मैं मई सत्य कारक्षक हूँ और तीन मग्न यज्ञ मग वरण विश्वतः परिभूर्त सदेश गति ऋग्वेद एक दशमलव चार जैसा कि परमेश्वर ने प्रथम मंत्र में कहा कि परमेश्वर अग्नि स्वरूप है उसको जानकर ही सभी मानव कल्याण कर करें। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिस अग्नि किया उसका उपदेश किया है दूसरे मंत्र में परमेश्वर कहते हैं कि अग्नि स्वरूप सभी ऋषियों के पूर्वज है अर्थात परमेश्वर के द्वारा ही जीवन का आविर्भाव हुआ ये दूसरों अग्नि का रूप है तीसरे मंत्र में फिर अग्नि स्वरूप परमेश्वर उपदेश करते हुए कहते हैं कि वही हाँ सब ऐश्वर्यों का मूल है अर्थात वही आत्मा स्वरूप सब बहुमूल्य अग्नि का तीसरा रूप है जो सभी जीवों के लिए सबसे अधिक मूल्य वाल कहे कि बहुमूल्य है अब इस चौथे मंत्र के द्वारा परमेश्वर उपदेश कर रहे कि इस बहुमूल्य धन का उपयोग कैसे और कहाँ करना है ये चौथी प्रकार की अग्नि है इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे बचपन में किसी मनुष्य का श्रेष्ठ कार्य है कि वे इस विश्व ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास करे अर्थात ज्ञानार्जन करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करके अपने लगभग सभी संसाए का समाधान करें जिसको हम सब ब्रह्मचर्य काल कहते हैं ये जीवन के प्रारंभिक 25 सालों तक माना गया है उसके बाद गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होता है जो 25 से 50 सालों के मध्य को कहते हैं इस समय में अपने पूर्वज कारण उतारने का कार्य भलीभांति भांति करे संसार में एक श्रेष्ठ गृहस्थ बनकर जीवन का निर्वाह करें और अपनी जिम्मेदारियों का भली प्रकार से पालन पोषण करें अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के साथ अपने माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व से उल्ली हो सके इसके बाद तीसरा चरण जीवन का बानव प्रस्त का पचास की उम्र के बाद शुरू होकर पचहत्तर सालों तक चलता है इस उम्र में सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का विस्तार करके और अपने गयान को अपनी साधना से दृढ़ करके इस चौथे और जीवन के अंतिम चरण के लिए परिपूर्ण समर्पित करके विश्व के कल्याण के लिए संन्यास लेकर सत्य की रक्षा धर्म की रक्षा गयन की रक्षा के विस्तार के लिए कार्य करना चाहिए ये चार मंत्र एक प्रकार से चार प्रथम वर्णों के धर्म मौर्य चाराश्रम के धर्म मौर्ट ऋणों के धर्मों की बातें क्रमशः करते हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ इन्हीं मंत्रों के आधार पर हमारे प्राचीन काल में चार वर्ण कर्मश कर्मों के आधार पर नियुक्त किए गए थे ब्रह्मांड जो ब्रह्मचर्य का धारण करने वाला और ब्रह्म के गान को प्राप्त करके उसका विस्तार करने वाला जिसको वेद के मंत्रों में मुख के समान कहा गया है और इनको ही ब्रह्मांड का रक्षक कहा गया है जिस प्रकार से हमारे शरीर में मुख को सबसे श्रेष्ठ माना गया है मुख मानव शरीर का वेद है जिसके द्वारा बहुत दिव्य और पवित्र कार्य सिद्ध किए जाते हैं जैसे मंत्रों का गायन जिससे मंत्रों का रक्षण होता है और जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है ये बहुत प्राचीन पद्धति है इसके द्वारा ही आत्मा का ज्ञान और आत्मा की रक्षा भी संभव है मन से ही मनुष्य बनता है और मन से ही मंत्र अर्थात विचार शक्ति का सृजन होता है जिसको ही आगे शब्द ब्रह्म कहते हैं तो ये मंत्र अपने आप में स्वयं ब्रह्म ही है जब ये मन से जून कर आत्मा को प्रकाशित कर देते हैं ये एक प्राचीन तक निकी है जिस तक निकी का विस्तार करने कार्य कार्य ब्राह्मण को ने हासिल किया जिसको यज्ञ विस्तार भी कहा गया क्योंकि ये कार्य की श्रेणी में ही आता है दूसरा कार्य क्षत्रिय के लिए है जो मानव शरीर में सीने के समान माने गए हैं अर्थात ये शक्ति का प्रमुख केंद्र है इनके अधिकार में संपूर्ण पृथ्वी का अधिकार दिया गया और इनको राजा माना गया है तीसरा वर्ण वैश्य माना गाय जिसके में व्यापार अधिकारी कृषि कर्म के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन सभी प्राणियों के लिए जरूरी वस्तुओं का संग्रह और उनका सबके पास पहुँचाने कार्य दिया गया और इनको कहा गया कि ये सब मानव शरीर में पेट के समान माना गया जिस प्रकार से पेट में गया पट कर पूरे शरीर में खून बन कर दौड़ता है उसी प्रकार से मानव में सबके लिए भोजन और दूसरे संसद को यथा से उपलब्ध जो कराता है उसको वैश्य कहा गया और अंतिम वर्ण को शुद्र कहा गया जिसका कार्य सहनशीलता जो पृथ्वी को समान सब के भार के सहन करते हैं और सभी की सेवा करते हैं इसमें ब्राह्मण ही अपने गयन के द्वारा सच्चा ब्रह्मचारी माना गया है जो ब्रह्म के समान आचरण करता है उसका जीवन ब्रह्म को ही लक्ष्य करके निष्पादित होता है जिसके कारण ही उसको ब्रह्मज्ञानी कहा गया है क्षत्रिय जो क्षत्र के समान है जो सीखता है अपनी प्रत्येक गलतियों से और अपने सांसारिक जीवन गृहस्थ के द्वारा उसको आगे बढ़ाता है और सबकी रक्षा करता है एक अच्छा राज्य का कार्यभार संभालकर एक गृहस्थ राजा की तरह से जो व्यापारियों की भी रक्षा करता है उनके वस्तुओं का सही था योग्य मूल्यांकन करके और क्षूद्रो के साथ होने वाले अत्याचार को नियंत्रित करता है वह एक वृथित की तरह से जंगल समंदर की यात्रा करके हर प्रकार से साधन को सभी राज्य की जनता को उपलब्ध कराता है शुद्र सन्यासी के समान सब ऐसी अपना राग छोड़कर मान अपमान का क्या करके यथा योग्य सब सेवा करता है बदले में उनसे बहुत थोड़ा मेहनतान लेकर जिस प्रकार से सन्यासी भिक्षा को ग्रहण करके सभी जनों को दिव्य का प्रचार प्रसार करता है इस प्रकार से सबका कल्याण और सबकी रक्षा भी होती है हमारे समाज की जबकि अब समय बहुत बदल गया है लेकिन ये कार्य आज भी हो रहा है आज जन्म से वर्णों की मान्यता बढ़ गई है जिसके कारण ही समाज का हराश हो रहा है यद्यपि हमारे शास्त्रों में कर्म प्रधान ही माना गया है इसलिए ही तो कहते हैं कि की कर्मिकार कदाचन अथवा कर्म प्रधान विश्व रचा जो जसित सत्य कारक शत और सत्य दो वस्तु है एक सत्य कारक सत्य है दूसरा सत्य है जिस तरह ऐसी हमारी आत्मा है ये एक सत्य है लेकिन जरूरी नहीं है की प्रत्येक आत्मा के द्वारा असत्य की रक्षा ही की जाती है क्यूँकी सभी आत्माओं को स्वयं का ज्ञान भी होना पहले सं की बात है किसी तरह से बड़े पुरुष के द्वारा जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है वही सत्य कारक सत्य होता है यद्यपि आत्मा सत्य है लेकिन इसके गयन सत्य नहीं है जब तक ये परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लेती है क्योंकि परमेश्वर के गयन में ही किसी प्रकार की मिलावट नहीं है इसलिए सर्वश्रेष्ठ का रक्षक परमेश्वर है उसके सानिध्य के द्वारा ही कोई मानव अपने वास्तविक और अपने स्वरूप का शुद्ध साक्षात्कार कर पाता है जिसका वर्णन वेदों के मार्ग में ऐसी किया गया है इस तरह से सत्य तक पहुँचने तो के दो मार्ग है एक तो सीधा सिद्धा परमेश्वर से संबंध स्थापित कर लिया जाए जैसा कि योग दर्शन कार का योग दर्शन कहता है और समाधि को उपलब्ध हो जिससे साधक अपने व्यक्तिगत जीवन का उद्धार कर सकता है इसके लिए किसी प्रकार के शब्द ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिद्धा सिद्धा मौन शून्य की यात्रा है इसके लिए ही पंतजलि कहते हैं कि शून्य मित्र समाधि समाधि शून्य होने के समान है संपूर्ण संसार से एक प्रकार से शून्य बहोश होने की प्रक्रिया है इसके द्वार समाज का कल्याण बहुत कम होता है और ये आज के युग के लिए बहुत कम फायदेमंद है क्योंकि आज का मानव बहुत अधिक अपने बुद्धि पर निर्भर करता है जिसके कारण ही ये आधुनिक मानव काफी तर्क शक्ति का प्रयोग करता है जिसके लिए न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि ये दर्शन मानव मस्तिष्क के को काफी हद तक शांत करने में समर्थ है इस तरह से हमारे दर्शनों का प्रमुख दो मार्ग है एक विचार शक्ति को अत्यधिक तीव्र करके उस सूक्ष्मतम तत्व को अनुभव किया जाए जो विचारों ऐसी परिविचारो का निर्माता है परम प्रताप परमेश्वर है जिससे ही ये विचार जो आकाश रूप है इनका जो मुख्य स्रोत है दूसरा मार्ग पंतजलि के द्वारा बताया गया है स्वयं को शन्य करने का जिससे समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं मंत्र यात्रा धारणाध्यान के द्वारा ये दूसरों को समझाने जैसा नहीं है ये प्रयोग करने जैसा है इसमें प्रयोगकर्ता को स्वयं की शरीर पर ही प्रयोग करना पड़ता है यदि सही विधियों का सही उपयुक्त तरह से प्रयोग किया जाए तो ये संभव है कि समाधि सिद्ध हो जाए अन्यथा अपने अंदर लोक में वही पागल लोक की तरह से भटकता रहे तीसरा मार्ग भी बता गया जैसे व्यास और जैमिनी के द्वारा कर मर्थात पवित्र कार्य को करके दूसरे के कल्याण के परोपकार परमार्थ विशेष का कार्य ध्यान में रख जीवन को समर्पित कर दिया जाए जैसा कि वेदांत दर्शन में व्यास कहते हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा किया जाए और कल्पना के शिखर पर स्वयं को स्थित कर दिया जायज़ जिसका उपयोग आज के युग में बहुत अधिक हो रहा जैसे आदि ने इस मार्ग पर चलकर कल्पना के शिखर पर स्वयं को स्थिर करने का प्रयास किया आज जितनी उची से ऊंची कल्पना कर सकूँ और उस स्तर आरोप स्वयं की चेतना को स्थिर करने के कार्य को ही वेदांत कहता है वह मात्र एक प्रकार की जिज्ञासा है जो जानना चाहता है या होना चाहता है की मैं ब्रह्मांड के समान हूँ या मैं आकाश के समान हूँ या मैं समंदर के समान हूँ जबकि सत्य इन सबसे परे है, इसकी बात वेद मंत्र ही करते हैं, वे कहते हैं कि सत्य से पहले मैं गयन और मैं ही सत्य का प्रथम रक्षा हूँ वेद का मतलब ही गयन होता है मंत्र में वही सभी बातें हैं जिसका चिंतन करने में मानव मन समर्थ है लेकिन मुख्य विषय यहाँ पर ये कि ये मन किस शक्ति से कार्य करता है और ये शक्ति इसको कहाँ से मिलती है और ये का चिंतन करता है ये तीन बातें हैं पहली बात कि मन विषयों का चिंतन करता है जो मंत्रों में पहले से विद्यमान है जिस विषय का मन को ज्ञान नहीं है वे भी विषय मंत्रों के अंदर विद्यमान है दूसरी बात मन की शक्ति से कार्य करता है क्योंकि मन एक मसिन की तरह है जिसको चार भागों में विभाजित किया गया है पहला मन दूसरा चिट्ठा तीसरा अहकार और चौथा बुद्धि यही चार प्रकार के मनुष्य है पहला जो मन है वह संकल्प विकल्प करता है जो शुद्ध के समान है दूसरा चित्त के समान है जो संस्कारित है जिसमें सब कुछ रक्षित किया गया है जिसके कारण ही मन से बनने वाले मानव की रक्षा का कार्यभार इसमें सुरक्षित किया गया है जो वैश्य के समान है जिसके आधार पर ही हर प्रकार का व्यापारिक व्यवहार मानव मन करता है तीसरा है जिसको अपने होने का भाव है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और शक्तिशाली राजा के समान छात्र शक्ति ऐसी सम्पन्न हूँ क्योंकि इसके पास व्यापारियों का भी सहयोग प्राप्त होता है और ये शुद्रों को भी अपने अधिकार में रखता है चौथा जो वर्ण है वह ब्राह्मण है जिसके पास मन चिता अहंकार और बुद्धि भी है अब अब मानवों में सबसे श्रेष्ठ मानव कहा गया है इसका कारण बस इतना है कि ये अपने बुद्धि के सहारे ही अपना जीव को पार जन करता है इस तरह से ये चौथे प्रकार का जो मानव है जिसे हम ब्राह्मण कहा बुद्धि प्रधान है बात यह समाप्त नहीं हो जाती है बुद्धि को भी आगे विभाजित किया गया है तीन रूपों में प्रथम बौद्धि जिसको वेदों में इरा कहा गया जो प्रेरणा है जो किसी के प्रेरणा से प्राप्त होता है जिसमें साधारण सभी प्राणी आते हैं आम बोलचाल की भाषा में इन्हें ही साधारण मानवय आम आदमी कहते हैं दूसरे वे होते हैं, जिनको किसी भाषा और उसके व्याकरण पर महारत हासिल है जिनको अक्सर हम सब विद्वान पंडित या उस विषय का विशेष यज्ञ कहते हैं जिनके पास तर्क की शक्ति का उपयोग करके ये सरस्वती नामक बुद्धि को अर्जन किया है तीसरे वे है जिन्होंने सर्वप्रथम प्रेरणात्मक ईरा को प्राप्त करने के पश्चात सरस्वती को तर्क के द्वारा शोध करके प्राप्त किया और इसके अतिरिक्त होने महिला को उपासना के द्वारा प्राप्त किया जिससे ये सबसे श्रेष्ठ मानव देवता के तुल्य माने जाते हैं और ये सत्य की रक्षा करने में सक्षम होते हैं इस प्रकार से यही सत्य के सच्चे रक्षक हैं और ये इस जगत में अपने श्रेष्ठ कार्यों के माध्यम से जो यज्ञ के समान है उसको करते हुए सम्पूर्ण जन के समेत सभी जीव जंतु के कल्याण के लिए कार्य करते हैं जैसा कि मैंने अनुभव किया है आज का मानव पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है इसने अपने सारे रास्तों को बारी बारी करके नष्ट कर दिया जो मार्गिस को सत्य को साक्षात्कार कराने में सहायता प्रदान करते थे जिसमें सबसे बड़ा योगदान आज के युग में विज्ञान ने मानव को दिया उसे कृत्रिम और झुट्ट बनाने में जिसके कारण ये मानव जिसे हम आधुनिक कहते हैं ये झूठ को ही सत्य समझने की भूल को पाल रखा है ये उसी बात को मानता है जिसको विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारा जाता है इस विज्ञान के अनुसार ये मानव भी एक प्रकार की जड़ वस्तु है जिसका उपयोग हम एक जन वस्तु की तरह करते इसके लिए काफी हद तक मानव को तैयार भी कर लिया गया है इससे ये कदापि सिद्ध नहीं होता है कि सत्य की सत्ता समाप्त हो गई है और इस संसार केवल झट ही झुठ विद्यमान है इससे ये अवश्य सिद्ध होता है कि असत्य की मात्रा बढ़ गई है और सत्य की मात्रा हो चुकी है सत्य का संबंध मानव अस्तित्व के साथ है और मानव अस्तित्व एक बहुत सूक्ष्म तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं जो विज्ञान के पकड़ में नहीं आता है लेकिन वह मानव मस्तिष्क में अवश्य आता है जब मानव मन को उसका साक्षात्कार होता है ये साक्षात्कार के लिए ही रास्ते मानव मन को बताया जा रहा है मानव मन को इन वेद मंत्रों का सीधा सीधा हृदय करना होगा इन मंत्रों में अद्भुत शक्ति है बार बार इनका चिंतन करने ऐसी इनमें जो विषय है, है उसका साक्षात्कार हो जाता है जो अद्भुत और अलौक का चकित करने वाला है और इस मार्ग के द्वारा किसी को भी सत्य का साक्षात्कार कराया जा सकता है क्यूँकी ये मंत्र एक प्रकार के गुप्त और सूक्ष्म मचा की तरह ऐसी है जो मन के गुप्त दरवाजों को खोलने का सामर्थ्य रखते हैं, जिस प्रकार से जब तक एक सेना का जवान युद्ध में नहीं जाता है तब तक उसको वास्तविक ज्ञान युद्ध का नहीं होता है उस समय उसको केवल कृत्रिम तरह से युद्ध का ही ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे किसी देश के सत्य की रक्षा करने में पूर्णतः सफल नहीं होता है इसी प्रकार से ये हमारे शरीर एक देश के समान है और मन का मंत्री है बुद्धि से नापत्य है आत्मा इसका राजा है जो स्वयं सत्य है चाहे किसी भी कारण से हार को उपलब्ध हो सबसे अधिक कष्ट उस सत्य स्वरूप राजा को ही होता है जो इस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ है मंत्र एक विशेष प्रकार के सामर्थ्य मानव मन में उत्पन्न करते हैं जिससे वह है विषय के परिजोतत्व है उसका साक्षात्कार करने में सक्षम बन जाता है और अपने आपे पूर्ण तहोश में ही विलीन हो जाता है या उसी के लिए अपने सर्वस्व समर्पित कर देता है जिससे वह मन सिर्फ मानव शरीर की सीमा का उल्लंघन करके उसके परे देवता रूप परमात्मा तत्व को भाषने लगता है जिस प्रकार से जब शुद्ध जल होता है तो उसमें से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देता है इसी प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा शुद्ध हुआ मानव मन अपना ही प्रतिबिंब आत्मा रूपी सागर में परमात्मा रूपी दिव्य चैतन्यता को देखता है